देवी भागवत बारहवा स्कंध द्वीप का वर्णन व्यास जी कहते हैं राजन मध्य भाग में शोभा पाने वाला वही भवन भगवती जगदम्बा का है उसमें चार मंडप हैं प्रत्येक मंडप हजार हजार स्तंभों से युक्त है पहला सिंगार मंडप दूसरा मुक्ति मंडप तीसरा ज्ञान मंडप और चौथा एकांत मंडप नाम से विख्यात है इन मंडपों में अनेक प्रकार की चंद तनी हैं भांति भाति के धूपों से इन्हें सुवासित किया जाता है ये सुंदर मंडप कांत में करोड़ों सूर्यो के समान प्रकाशमान है इन मंडपों के चारों ओर केसर मल्लिका और कुंद की वाटिकाएं कही जाती है राजन इन वाटिकाओं में पुष्कल गंध वाले मदों से परिपूर्ण तथा मद असंख्य दिव्य भयिंग विराजमान है चारों मंडपों के सभी ओर महापदमाट भी है उसकी सीढ़ियाँ रत्नों से बनी हुई है वह अमृत के समान मधुर रस से परिपूर्ण है वहाँ भौरे सदा गुंजार करते रहते हैं कारण्ड नाम के पक्षियों तथा हंसों से वह सदा भूरी पूरी भरी पूरी रहती है उसके चारों ओर के तट सुगंध से सुवासित रहते हैं इस प्रकार की असंख्य वाटिकाओं की सुरम्य सुगंधों से मणिद्वीप सुवासित है पहला श्रृंगार मंडप है उसके मध्य भाग में एक दिव्य सिंहासन पर देवी विराजमान है वहाँ सभासद रूप से रहने वाले प्रधान देवता देवांगनाएं तथा संपूर्ण अप्सराएं विभिन्न स्वरों से भगवती जगदम्बा के सामने गान करती हैं दूसरा मुक्ति मंडप है उसके मध्य भाग में विराजने वाली कल्याण में भगवती शिवा प्रत्येक ब्रह्मांड निवासी भक्तों को सदा मुक्ति प्रदान करती हैं राजन तीसरे मंडप का नाम ज्ञान मंडप है भगवती वहाँ विराजमान होकर ज्ञान का उपदेश करती हैं एकांत मंडप संगक चौथे मंडप में भगवती जगदम्बा अनंग कुष्मा आदि सचिवा शक्तियों के साथ बैठकर जगत की रक्षा के विषय में सदा परामर्श करती हैं राजन चिंतामणि कृष्ण देवी का प्रधान स्थान है मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी के दस शक्ति तत्व सोपान रूप से वहां उपस्थित हैं उनसे युक्त भगवती का ऊँचा मंच महान शोभा पाता है ब्रह्मा विष्णु रुद्र और सदाशिव ये चारों देवता उस मंच के पाए हैं सदाशिव को उस मंच का पटरा कहा जाता है उस मंच के ऊपर महान देवता परम आदरणीय भुवनेश्वर विराजित हैं। सृष्टि के आदि में अपनी लीला करने के लिए स्वयं भगवती ही दो रूपों में विराजमान हुई उस समय दाहिने भाग से वे भगवान भुवनेश्वर और बाय भाग से सबल ब्रह्म स्वरूप भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुई भगवती के अर्धांग स्वरूप करने में परम कुशल महेश्वर कामदेवों के समान सुंदर है पांच मुख और तीन नेत्रों से शोभा पाने वाले ये महेश्वर चिंतामणि से विभूषित तथा अपनी भुजाओं में हरिण अभय एवं वर तथा धारण किए हुए हैं। सब पर शासन करने वाले उन महान देवेश्वर की आयु वर्ष जैसी है। वे स्पटिक मणि के समान दे दिव्यमान है।, है, है उनके श्री विग्रह से शीतल प्रकाश फैलता है उनके वामांक में भगवती भुवनेश्वरी विराजमान है नौ प्रकार के रत्नों से बनी हुई दिव्य करधनी भगवती के कटी भाग की छवि बढ़ा रहे हैं संतप्त सुवर्ण और वैदूरी मणि से संपन्न बंद देवी की भुजाओं को सुशोभित किए हुए हैं जिसमें सुवर्ण के समान चमक है तथा जिसकी आकृति श्रीचक्र जैसी है ऐसे छतरी वाला कर्ण फूल भगवती भोनेश्वरी के मुख कमल को मनोहर बना रहा है देवी के ललाट की कांति के वैभव ने अर्धचंद्रमा की शोभा को तुक्ष बना दिया है दिम्बा फल को तिरस्कृत करने वाले लाल ओठों और मनोहर दांतों से देवी परम सुशोभित है कुमकुम और कस्तूरी के सुंदर तिलक से उनका मुखमंडल असीम शोभा पा रहा है वे चंद्रमा और सूर्य जैसी आकृति वाली रत्न दिव्य चूड़ामी मस्तक पर धारण किए हुए हैं उदयकालीन शुक्र तारा के समान स्वच्छ नाशिका भूषण उनके प्रकाश में परम साधन बना हुआ है कंठ के भूषण में लटकती हुई मोती की स्वच्छ लड़ी से देवी अतिशय शोभा को अलंकृत कर रखा है विचित्र प्रकार के अद्भुत उनके कंधे शंख के समान सुंदर जान पड़ते हैं अनार के दोनों के दानों के सदी स्वच्छ दांतों की पंक्तियों से वे महान शोभा पाती है मस्तक पर अमूल्य रत्नों का मुकुट धारण करने में करने से वे अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं देवी के मुख कमल पर अलकावली छाई है और उस पर मतवाले भ्रमण बड़ा रहे हैं कलंक की कालीमा से रहित चंद्रमा की भांति उनका स्वच्छ मुखमंडल है गंगा के जल तरंग जैसी सुंदर नाभि से वे शोभा पाती हैं। मणियों से जड़ित मुद्रिका उनकी उंगुली को सुशोभित किए हुए हैं कमल दल की आकृति धारण करने वाले तीन नेत्रों से वे अतिशय मनोहर चढ़ाकर उज्ज्वल ख्वा कि और कंकड़ से वे विचित्र शोभा हो गई हैं। मणियों और मोतियों की बालाओं में रहने वाली अपार शोभा उनके चरण कमल से उत्पन्न हुई है रत्न में विस्तृत अंगुलियों के प्रभाजाल से उनके कर्क में शोभा पा रहे हैं उनकी कंचुकी में गुथे हुए विविध रत्न प्रकाश फैला रहे हैं की सुगंधि से पूर्ण धस्मिल, अर्थात केश पास की बाला पर भ्रमण करने वाले भ्रमर भगवती भुवनेश्वरी के मुख को घेरे हुए हैं असह गोल सघन एवं उच्च उर्वजों के भार से भगवती शिवा कुछ अलसाई हुई जान पड़ती हैं उनकी चार भुजाएं पाश अंकुश वर और अभय मुद्रा से सुशोभित हैं वे संपूर्ण श्रृंगारों से संपन्न अत्यंत सुकुमार अंगों वाली समस्त सौंदर्य के आधार सर्वस्व तथा निष्कपट करुणा की मूर्ति है भगवती ने स्वयं अपने मधु से वीणा के स्वर को तुक्ष कर दिया है देव कोटिकोटि सूर्यों और चंद्रमाओं की कांत को धारण किए हुए हैं बहुत सी देव तथा अखिल देववृंद भगवती भुवनेश्वरी के चारों ओर घेर कर बैठे हुए हैं इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से देवी संयुक्त है दज्जा तुष्टि पुष्टि कीर्ति कांति क्षमा दया बुद्धि मेधा ये मूर्तिमती होकर भगवती के पास विराजती हैं जया विजया अजिता अपराजिता नित्या बिलासिनी दोगध्री अघोरा और अमंगला ये नौ पीठ शक्तियां भगवती पराम्बा की सेवा में सदा तत्पर रहती हैं। शंख निधि और पद्म पद्मनिधि ये निधिया भगवती के पार्श्व भाग में विद्यमान है नवरत्न वहा कांचन श्रवा और सप्त धातु वहा संयक नदियाँ इन उपरयुक्त निधियों से निकली हैं। राजेंद्र ये सभी नदिया सुधा सिंधु में जा रही हैं। इस प्रकार विशिष्ट शक्तिशालिनी वे भगवती भुवनेश्वरी महाभाग भुवनेश्वर के वाम अंक में विरासती हैं। उन्ही के संग से भुवनेश्वर को सर्वेस्त होने की योग्यता प्राप्त हुई है इसमें कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए